गया है, तो है वो भी ग्रहण होता है यहाँ अर्थात उसका भी यहाँ व्याख्यान होगा ओमअक्षर इत्यादि प्रकरण चतुष्ट विशिष्टम इसके ऊपर सात नंबर टिप्पणी देखिए प्रकरण चतुष्ट आचार्य प्रणीत श्लोका नाम न उपनिषद ये जो चार प्रकरण है वो उपनिषद का अंश नहीं है ये तो गौड़पादाचार्य के द्वारा लिखा गया है <गण> न उप निषद तस्व ओम एतदक्षरम इत्यादित्व अभाव मत्व ये जो चार प्रकरण हो गया कारिका ये तो ओम इतिदक्षर का अंश नहीं है किंतु क्योंकि ओम इतिदक्षरम यह तो केवल मंत्र भाग है ये तो जो प्रकरण चतुष्टय ये तो मंत्र भाग नहीं है तो मंत्र भाग नहीं होने से वो व्याख्यायत्व उसका ग्रहण नहीं होना चाहिए ये शंका होने से उत्तर देते हैं न उपनिषद तरम इत्यादिअभाव मैसे मन में रख करके आह इत्यादि ओमदक्षर इत्यादिदनिषद स्वरूप व्याख्यायते ओ मिति एतद उपनिषद को लेकर के साथ में प्रकरण चार जो कारिका का का वो सबको लेकर के व्याख्या न केवलम उपनिषद स्वरूपम इति तदपी विषि केवल उपनिषद स्वरूप का व्याख्यान नहीं हो रहा है जो चार प्रकरण है कारिका उसका भी व्याख्यान होगा इसलिए टीका में ऊपर में कह दिए टीका में ओ मिति एतदरम इत्यादि प्रकरण चतुष्ट विशिष्टम केवल ओम इतनी मंत्र का व्याख्यान नहीं है चार प्रकरण के साथ मंत्र का व्याख्यान होगा इदम आरभ्यन इधम व्याख्यान इसका अर्थ हो गया व्याख्यायते व्याख्यान आरभ्य थे अर्थात व्याख्या किसके द्वारा असमि भगवान भाष्यकार करते हमारे द्वारा आरंभ हो रहे उद्देश्य प्रति जानते उद्देश्य अर्थात तो पहले क्या करना चाहते हैं उसको पहले प्रतिज्ञा करते हैं कि शास्त्रत्वेन मिदम प्रकरणत्वेन प्रकरणत्व न्याचिक्याम ये जो अभी आप उपनिषद और कारिका ये सब का व्याख्यान करेंगे इसको शास्त्रत्वेन व्याख्यान करेंगे अथवा प्रकरणत्वे ने व्याख्यान करेंगे तो ये शास्त्र और प्रकरण क्या है आगे सब स्पष्ट करते है प्रथम विकल्प क्या हुआ शास्त्र कहते शास्त्रत्व न इसका व्याख्यान नहीं कर रहे हैं क्यों शास्त्र लक्षण अभाव अश अशास्त्र शास्त्र का लक्षण इसमें नहीं है तो नहीं होने से ये शास्त्र नहीं है इसलिए शास्त्रत्व न इसका व्याख्यान नहीं हो पाएगा ये शास्त्र का लक्षण क्या है आगे कहते हैं एक प्रयोजन एक प्रयोजन उपनिब्धम अशेषार्थ प्रतिपादक ही शास्त्र एक प्रयोजन को दृष्टि में रख करके उस प्रयोजन के लिए अशेष अर्थ जितने सारे उसके लिए चाहिए उसका प्रतिपादन जो करेगा शास्त्र कहेंगे एक प्रयोजन जैसे यहाँ प्रयोजन हो गया मोक्ष प्रयोजन पुरुषार्थ पुरुष का चार अर्थ हो गया धर्म अर्थ काम मोक्ष यहाँ एक प्रयोजन मोक्ष के लिए मोक्ष के लिए जो जो चाहिए मोक्ष रूप प्रयोजन के लिए उपनिबद्ध उपनिब्ध अर्थात तो ग्रंथबद्ध किया गया और अशेषार्थ प्रतिपादकम मोक्ष के लिए जो जो चाहिए सबका प्रतिपादन जो करेगा तो मोक्ष के लिए क्या क्या चाहिए कहेंगे साध्य साधन कौन इसका अधिकारी है कर्म उपासना ब्रह्म विचार ये सब लिया जाएगा अशेषार्थ किंतु यहाँ मोक्ष रूप का प्रयोजन के लिए तो है किंतु अशेषार्थ प्रतिपादक ये नहीं है यहाँ तो कर्म उपासना इत्यादि का विचार ही नहीं है ये तो केवल वेदांत का विचार हो गया तो होने से यह शास्त्र नहीं होगा गीता शास्त्र है ब्रह्मसूत्र शास्त्र, शास्त्र है उपनिषद शास्त्र है क्योंकि उसमें कर्म उपासना ज्ञान अधिकारी साध्य साधन सब विचार हुआ है जिसमें सब कुछ विचार होता है उसी को शास्त्र कहते हैं अत्रच आगे टीका में अत्र मोक्ष लक्षण एक प्रयोजन अशेषार्थ प्रतिपादक यहाँ मोक्ष रूपक एक प्रयोजन त तो है किन्तु अशेषार्थ प्रतिपादक नहीं हुआ अशेषार्थ अर्थात तो साध्य साधन अधिकारी कर्म उपासना ये सब रहना चाहिए किन्तु ये नहीं हुआ होने से ये जो मांडुक्य कार्य का हो गया ये शास्त्र नहीं हुआ शास्त्र नहीं हुआ तो इसको शास्त्र व्याख्यान नहीं कर पाएंगे द्वितीय विकल्प क्या रह गया प्रकरण तुन व्याख्यान करेंगे न द्वितीय प्रकरण लक्षण अभाव इसमें प्रकरण का भी लक्षण नहीं है इति आशंका ह इस प्रकार आशंका करने से प्रकरण का लक्षण आगे पृष्ठ में देखिये टीका में दिए हैं प्रथम पंक्ति में शास्त्री देश संबद्धम शास्त्र कार्याम प्रथम पंक्ति में है आगे तीन नंबर टिप्पणी चार नंबर टिप्पणी तृतीय पंक्ति में प्रकरण नाम ग्रंथ भेद आहुर्पशित इस प्रकार कहते हैं अन्यत्र कहते हैं आहु प्रकरणम नाम ग्रंथ भेदं विपश्चितः इस प्रकार भी कहते हैं। शास्त्र का एक देश के साथ संबद्ध होगा और शास्त्र कार्य अंतरे स्थित शास्त्र कार्यार कहने से शास्त्र से यद कार्य तंत अंतरता मध्य शास्त्र जो करता है उसी से कोई एक अंश को कर देता है अथवा अन्यत कार्यमिति कार्य मिति शास्त्र का जो कार्य उसे भिन्न कार्य करेगा शास्त्र का क्या कार्य विस्तार से सब चीज कहेगा प्रकरण क्या करेगा संक्षेप से कहेगा तो शास्त्र कार्यार स्थित तो शास्त्र का एक देश से संबंध होगा क्योंकि शास्त्र साध्य साधन अधिकारी कर्म उपासना ज्ञान सबको कहेगा उसका एक देश को ये कहेगा प्रकरण और शास्त्र विस्तार से कहेगा ये संक्षिप्त से कहेगा इसको प्रकरण कहेंगे ये लक्षण यहाँ नहीं है क्या इस प्रकार की पूर्व पक्षी कहा प्रकरण लक्षण वर्व पक्षी टीका में आगे जहाँ पाठ चलता था पूर्व पृष्ठ में शास्त्र, तो शास्त्र अन्यत कार्यम यत कार्यम इति शास्त्र शास्त्र का कार्य है विस्तार से साध्य साधन अधिकारी कर्म उपासना ज्ञान सबको कहेगा ये किंतु तो संक्षेप से कहेगा पूरा चीज नहीं कहेगा जैसे ले लीजिए वेदांत परिभाषा ये केवल संक्षेप से कह दिया शास्त्र में कितना चीज अधिक विचार होता है अब गीता देख लीजिये ब्रह्मस्त्र देख लीजिए उपनिषद उसमें कितना अधिक विचार आता है ये केवल संक्षेप से कह दिया छह प्रमाण को कह दिया विषय प्रयोजन कह दिया बस इतना हो गया तो ये संक्षेप से कहेगा यह कार्यांतर अर्थात संक्षेप शास्त्र का कार्य विस्तार प्रकरण हो गया कार्यांतर संक्षेप प्रकरण का लक्षण नहीं है इसी प्रकार की आशंका पूर्व पक्षी उठाने से सिद्धांति उतर देता है भाष्य में वेदांता सार संग्रह भूतम इदम प्रकरण चतुष्ट ओमदार इत्यादि आरभ्य सार संग्रह भूतम यहाँ तक तो एक पद है वेदांत वेदांत अर्थात वेदांत बेदांतार शास्त्र वेदांत शास्त्र किसको कहेंगे ब्रह्मसूत्र दस नंबर टिप्पणी दे दिया शास्त्र वेदांत तो शास्त्र करके, लगा करके उसको तो घुमा दीजिए पैठ शास्त्र दस नंबर टिप्पणी दिया है शास्त्र शारीर रकम ब्रह्मसूत्र मूल में अर्थ वेदांत हो गया शास्त्र अर्थात तो ब्रह्मसूत्र इसका अर्थ वेदात अर्थ तदेव सार अथवा तस्य तार तस्य संग्रह संग्रह जैसे तर्क संग्रह करते हैं तर्काण संग्रह यस्मिन ग्रंथ है इसी प्रकार की वेदात का जो अर्थ है सारे वेदांत का अर्थ हो गया जीव ब्रह्मणों यही हो गया सार तदव सार तद सारहो यथे योग्य सारंग्रह भूत अर्थात सारसंग्रह भूत भूतम अर्थत बना हुआ है वेदात का अर्थ का जो जीव भ्रमण ईक्य तदेव सारम संग्रह भूत इदम् इदम् इदम् ग्रंथ ये क्या है प्रकरण चतुष्टयम् उ्रहभूतर्थ ग्रंथ्या प्रकरणचतुष्ट इति इत्यादि आरभ्य इत्यादि आरभ्य प्रकरण चतुष्ट प्रकरण चतुष्ट अर्थात तो, प्रकरण चतुष्टीन सह मांडुक्य मंत्र ओमदक्षरम अर्थात मांडुक्य मंत्र ओमदक्षर इसको लेकर के आरंभ करते हैं अर्थात तो, यहाँ प्रकरण चतुष्टय यहाँ प्रकरण का लक्षण यहाँ विद्यमान है इसलिए भाष्यकार इसको स्पष्ट कहते हैं प्रकरण चतुष्ट जिसमें की वेदांत का अर्थ संग्रह हुआ है टीका में शास्त्रम वेदांत शब्दार्थ जो भाष्य में दिया है वेदांत ये वेदांत शब्द का अर्थ हो गया शास्त्रम शास्त्रम शब्द से अर्थ तस्य अर्थ अर्थात वेदांत शब्द का क्या अर्थ है अधिकारी निर्णय पहला हो गया गुरु सदन पदार्थ द्वय तदक्य विरोध परि, परिहार साधन फलाख्य वेदांत शास्त्र का अर्थ शब्द क्या है कहते हैं कि अधिकारी निर्णय कौन इसमें अधिकारी होगा शास्त्र में ये भी कहा जाएगा कौन अधिकारी होगा आगे गुरु सदन अर्थात गुरु से ही विद्या ग्रहण करना है ये भी कहा जाएगा वहाँ और पदार्थ द्व दो पदार्थ दो पदार्थ क्या है तत्म ये दोनों पदार्थ भी कहा जाएगा और ऐक्य तदक्यम जीव ब्रम्हण और ऐक्यम का ऐक्यम और विरोध परिहार जीव और ब्रह्म तत्व इसका में विरोध ना लक्ष्यार्थ में विरोध बाच्यार्थ में विरोध उस विरोध का परिहार करेंगे कैसे करेंगे लक्षणा के द्वारा लक्षिणा लेकर के विरोध परिहार और उसका साधन श्रवण मनन इत्यादि विचार ब्रह्म विचार फल फल हो गया ज्ञान ये सब हो गया शास्त्र का अर्थ अर्थात शास्त्र में ये सब चीज का विचार आएगा तत्र सार अभी वेदांत का जो अर्थ उसका सार वेदांत हो गया शास्त्र शास्त्र का अर्थ कह दी आठ चीज और उसका आगे सार सार क्या है जीव पर ऐक्यम ये हो गया वेदांत अर्थ का सार अच्छा तस् संग्रह तंग्रह संग्रह तो का अर्थ कहते सम्यक है ग्रह संग्रह ये सम्यक ग्रह संग्रह ये क्या है संशयसादी प्रतिबंध विदेन तदुपायपदेश्रहो तो यस्म ये पुरा संग्रह का विग्रह हुआ तो इसमें सम्यक ग्रह यस् सम्यक ग्रह कैसे क्या है ग्रह में सम्यक तो क्या है ग्रह अर्थात ज्यादा ज्ञान में सम्यक तो क्या है कहते हैं संशय विपर्यासादी प्रतिबंध का विदास विदास निराशा संशय विपरियास विपरियास अर्थात तो विरुद्ध ज्ञान कोई ज्ञान हुआ और उसमें हमको संशय रहेगा अथवा हमको विरुद्ध ज्ञान होगा विपर्य होगा फिर वह ज्ञान को सम्यक ज्ञान नहीं कहा जाएगा तो इसलिए कहते हैं संशय विपर्यासादि प्रतिबंध विदासन निराशेना ज्ञान यस्मिन् यस्मिन् यस्मिन् यस्मिन् यस्मिन् प्रकरणे करण तथा तथा हो गया तथा तो तो अर्थात वेदांतार्थ सार संग्रह यहाँ तक हो गया परिहार दोनों का बाच्यार्थ में विरोध है परिहार विरोध है? तो विद्यमान है वो आठ होने चाहिए कैसे उसकी संख्या कितनी आठ हाँ कुल मिला आठ है ना उधर हाँ। अधिकारी निर्णय गुरु उसम ग पदार्थ दो पदार्थ हो जाने से इसको दो मान लेंगे ना तीन अच्छा। चार हो गया दो पदार्थ क्योंकि दोनों पदार्थ का शोधन अलग अलग होगा इसलिए यहाँ दो आ जाएगा और तदक्यम पांच हो गया विरोध परिहार अच्छे साधन साथ फल आठ क्योंकि विरोध शास्त्र के बिना भी ज्ञात है इसलिए विरोध का कथन शास्त्र नहीं करेगा ज्ञात ज्ञापक शास्त्र नहीं होगा विरोध का परिहार शास्त्र इसलिए विरोध परिहार एक है तथ तो तथा तो तो तथा तो वेदांत तो तो वेदांतार्थ सार संग्रह तथा तो चि का लक्षण देते हैं शास्त्र एक देश संबद्ध शास्त्र कार्यांतरे स्थितम प्रकरण नाम ग्रंथ भेदमाहर विपश्चित उत्तरम अर्धम टीका में दे दिया मूल में इदम प्रकरणत्वेन व्याख्यातुम इष्टम तो पूर्व पक्ष ने शंका किया था इसको शास्त्रत्व व्याख्यान करेंगे अथवा तो प्रकरणत्व व्याख्यान करेंगे शास्त्रत्व नहीं हो पाएगा क्योंकि शास्त्र का लक्षण नहीं है इसलिए उत्तर देते हैं प्रकरणत्व व्याख्यातुम इष्टम ये प्रकरण है क्यों निर्गुण वस्तु मात्र प्रतिपादकवात शास्त्र का एक देश के साथ संबंध हुआ शास्त्र जो होगा वह निर्गुण सगुण सबको सब कहेगा किंतु ये शास्त्र का एक देश अर्थात निर्गुण मात्र का प्रतिपादक है तत्पादन तो तो संक्षेप से कार्यार प्रकरण लक्षण से अत्र संपूर्ण प्रकरण का दो लक्षण होना चाहिए शास्त्र का एक देश से संबद्ध होना चाहिए शास्त्र कार्यांतर का प्रतिपादक होना चाहिए शास्त्र का एक देश हो गया निर्गुण वस्तु मात्र का प्रतिपादक हो करके प्रथम अंश हो गया दूसरा अंश हो गया शास्त्र कार्यांतर शास्त्र का जो कार्य उसे भिन्न कार्य करना चाहिए प्रकरण तब तत्प्रतिपादनम तत्प्रतिपादन था निर्गुण वस्तु मात्र प्रतिपादनम जो पहले दिया उसका संक्षेप से संक्षेप से करेगा ये हो गया कार्यांतरत्वाद शास्त्र में कैसा कहेगा विस्तार से करेगा इसलिए कार्यांतर हो गया कार्यांतरत्वाद तो प्रकरण लक्षण से अतः संपूर्ण तो प्रकरण का जो दो लक्षण होना है इसमें पूरा पूरा है प्रकरणत्वी निर्विषयत्वादि प्रयुक्तम अव्याख्यत्व आशंके पूर्व पक्षी कहता है ठीक है प्रकरण तो हुआ किंतु इस ग्रंथ का कोई विषय नहीं है निर्विषयत्वादि प्रयुक्तम अव्याख्यय तुम ये ग्रंथ व्याख्येय नहीं है क्योंकि इसका विषय नहीं है इस प्रकार आशंका करके उत्तर देते हैं भाष्य में अतएव पृथक संबंधा प्रयोजन अतएव न पृथक संबंधा विधेय प्रयोजनानि वक्तव्या क्योंकि ये प्रकरण है प्रकरण किसी शास्त्र का एक देश के साथ संबद्ध है तो शास्त्र का जो विषय प्रयोजन इत्यादि होंगे संबंध विषय प्रयोजन ये शास्त्र का ही एक अंश होने से इसका भी संबंध विषय प्रयोजन वही हो जाएगा इसलिए भाष्यकार कह रहे हैं कि क्योंकि यह प्रकरण है अतएव न पृथक संबंधेय अभिधेयता विषय और प्रयोजन ये इसको कहना आवश्यक नहीं है न वक्तव्या जो शास्त्र का वही प्रकरण का ये हो गया प्रकरण और इसका शास्त्र कौन हो गया मांडु ब्रह्मसूत्र तो सूत्र ब्रह्म का जो है संबंध विषय प्रयोजन इसका भी वही हो जाएगा इसलिए अलग कहने का आवश्यक नहीं है ठीक टीका में प्रकरण प्रकृत शास्त्राद भेदेन संबंधादीना अवाच्ये प्रकरण प्रवृत्तितया तान अवश्यम वक्तव्या आशंक्य पूर्व पक्षी कह रहा है कि प्रकरण है ठीक है इसलिए प्रकृत शास्त्र प्रकृत शास्त्र हो गया ब्रह्मसूत्र पांच नंबर टिप्पणी देखे प्रकरण लक्षण लक्षण आधा हो गया उसका और डा भी चाहिए प्रकरण तो ये प्रकरण होने से प्रकृत शास्त्र से भेदेन भिन्नत्वेन संबंधादीनाम तवे न संबंधादी प्रकरण होने से ब्रह्मसूत्र का जो संबंध विषय प्रयोजन है उससे भिन्नत्वेन कहने का आवश्यक नहीं है ये बात ठीक है, है फिर भी प्रकरण में प्रवृत्त क्यों होगा तो जानना चाहिए कि हमको इसे ये चीज मिलेगा इसलिए प्रवृत्त होगा तो प्रकरण प्रवृत्ति अंग प्रकरण का प्रकरण में प्रवृत्ति का अंगत्वेन अंग अनुबंध अवश्य वक्तव्या अनुबंध को तो कहना चाहिए नहीं तो ये प्रकरण में प्रवृत्त क्यों होगा अनुबंध पता नहीं चलने से ये प्रवृत्त नहीं होगा अनुबंध का लक्षण होता है स्व ज्ञान स्व प्रवृत्तौ प्रब्रित, प्रयोजयती तो जिसका ज्ञान होने पर ग्रंथ का, ग्रंथ में का का में प्रयो, मतलब ग्रंथ में प्रवृत्ति होती है ग्रंथ प्रवृति प्रयोजक स्वज्ञात ग्रंथाध्ययन ग्रंथाध्य ग्रंथा प्रभति प्रयोजक तो लगाने से उसका लक्षण हो जाएगा सो ज्ञान ग्रंथाध्यन प्रवृति प्रयोजकत्व जिसका ज्ञान होने के बाद ग्रंथा अध्ययन में प्रवृत्ति होती है अर्थात ग्रंथाध्ययन प्रवृति प्रयोजकत्वम अच्छा तो अभी कहते हैं कि पूर्व पक्षी कहता है कि तानी अवश्य वक्तव्या उसको तो अवश्य कहना चाहिए सिद्धांती उत्तर देता है शास्त्रीय संबंधादीना तदीय प्रकरणे अर्थात प्राप्तत्वात नास्तिक वक्तव्यम अर्थ पुनरूपते संबंधादीनाम शास्त्र हो गया ब्रह्मसूत्र ब्रह्मसूत्र का जो संबंधादी आदि के विषय और प्रयोजन ये भी तदीय प्रकरण तदीय अर्थात शास्त्र से प्रकरण शास्त्रीय प्रकरण अर्थात तो प्राप्त क्योंकि इसी का ही प्रकरण है इसलिए अर्थ से प्राप्त हो गया होने से नास्ती वक्तव्यत्म उसको और कहने का आवश्यक नहीं है क्यों अगर कहेंगे तो अर्थ पुनरूप तो जैसे कहते हैं कि विकृति में विकृति याग में सारे अंगों का कथन नहीं होता है नहीं हुआ है नहीं होने से प्रकृतिबद्ध विकृति ही कर्तव्य प्रकृति का अंगति में अतिदेश से प्राप्त हो जाते हैं, अगर आप कोई नूतन अंग को ला करके विकृति में अंग बनाएंगे और प्रकृति में वो अंग भी है वो तो अतिदेश से प्राप्त होगा तो भी विकृति में पुनरुक्ति हो जाएगा इसलिए जो अंग प्रकृति में भी नहीं है विकृति में भी नहीं है अन्यत्र पढ़ा गया है उसको कहते हैं अनारग्याधीत विधि वो आकर के प्रकृति में अंग बनेगा ताकि विकृति में अतिदेशों से प्राप्त हो जाएगा इसी प्रकार के तो यहाँ अगर आप प्रकरण में भी फिर ये विषय प्रयोजन संबंध इत्यादि कहेंगे तो ये तो शास्त्र से अर्थ से प्राप्त होता है फिर प्रकरण में इसका कथन करने से पुनरुक्ति हो जाएगी इसलिए कहते हैं कहने का आवश्यक नहीं है भाष्य में यानी तो वेदांत सम्बंधाभिधेय प्रयोजना तानी भविन्दे वेदात में संबंध अभिधेय प्रयोजनानि यानी जो होते हैं तानि एव वही इह इह इथात तो प्रकरणे मांडू के प्रकरणे भविम अर्हंती वही यहाँ बन जाएंगे इसलिए यहाँ अलग कहने का जरूरत नहीं है टीका में श्रोता शास्त्रीय प्रकरण प्रतिप्यना शास्त्रीयाणवी बुध्यम जो तस् करने वाले शास्त्रीय प्रकरणं प्रतिप्यम ये प्रकरण उसी शास्त्र का है तो प्रकरण हो जाएगा शास्त्रीय प्रकरण शास्त्र से शास्त्रीय होने से इस प्रकरण को प्राप्त करके उनको क्या बोध होता है शास्त्रीयानी संबंधा दीनी अत्र वचनाभावी बुद्धमान शास्त्र का जो संबंध प्रयोज, प्रयोजन विषय प्रयोजन वही अत्र पत्रा प्रकरण वचनाभावी यहाँ साक्षात तो शब्द से नहीं कह जाने पर भी अर्थात बुद्ध्य बुद्ध्यम तो, बुद्ध्य अर्था तो तो बुद्ध्य जो श्रोता प्रवृतिम तस् प्रकुति प्रवृतिम तस् उसमें प्रवृत्ति करते हैं किसमें प्रकरण जान तो करके करते हैं इस अर्थ शंका करने वाला कह रहे हैं तरी प्रकरण त्रिवद अभी क्या है प्रकरण करने वाला जो भगवान गौड़ गौड़पादाचार्य हैं उन्होंने और संबंध विषय प्रयोजन इत्यादि नहीं कहे हैं क्यों कहते हैं ये तो ब्रह्मसूत्र का ही प्रकरण है जो ब्रह्मसूत्र का साधन अनुबंध चतुष्ट है, है वो मांडूक्य कार्य का भी अनुबंध हो जाएगा इसलिए का कार्य कारण है अनुबंधचतुष्टय नहीं कहे हैं अभी शंका करने वाला कहता कहते हैं तरी प्रकरणकर्तृवद तद भाष्यकृता अत्र विषयादीना भाष्यकृतो विषयादि उपन्यासायाशो वृथा सशंक जैसे प्रकरणकर्ता गौड़पादाचार्य भगवान ने अबंधचतुष्ट नहीं कहे हैं तद्भाष्यता इसी प्रकरण का भाष्य करने वाले भगवान भाष्यकार विषयादि नाम अत्र अवक्तव्य उनको भी नहीं कहना चाहिए भाष्यकार को भी तो क्यों कहेंगे जैसे गौड़पादाचार्य नहीं कहे ऐसे भाष्यकार भगवान को भी नहीं कहना चाहिए था तो होने से भाष्यकार के द्वारा भाष्यकार भाष्यकृत भाष्यकार विषय आदि उपन्यास आयासो वृथा तो भगवान भाष्यकार जो विषय आदि कह रहे हैं ये वृथा नहीं कहना चाहिए जैसे गौड़ोपादाचार्य भगवान नहीं कहे ऐसे इनको भी नहीं कहना चाहिए था क्योंकि ये तो शास्त्रीय प्रकरण है इति आशंक्य आह भाष्य में उत्तर देते हैं तथापि प्रकरण व्याचिका सुना संक्षेप तो वक्तव्या यद्यपि ग्रंथकार ने नहीं कहे है भाष्यकार कहते हैं तथापि तो प्रकरण का जो व्याख्यान करेगा प्रकरण लिखने वाले कौन है चार्य उनके द्वारा नहीं कहा गया है तथापि प्रकरण का जो व्याख्यान करेगा भाष्यकार उनके द्वारा तो संक्षेप से कहना चाहिए ऐसे भाष्यकार कह रहे हैं क्यों संक्षेप से कहना चाहिए टीका में उसको कहते हैं प्रकरण कर्तूर अवक्तव्या तद भाष्यकृता तानी संक्षेप तो वक्तव्या व्याख्या त्रीणाम मतम व्याख्यान करने वालों का मत क्या है प्रकरणकर्ता नहीं कहने पर भी प्रकरण का जो भाष्य करते हैं तद भाष्यकृता भाष्यकार के द्वारा तानी अनुबंधचतुष्टयानी संक्षेप तो वक्तव्या संक्षेप से कहना चाहिए इति तीना व्याख्यान करने वालों का यह मत है क्यों ऐसा उनका मत है अनाश्वासा द्वाभ्याश्वासकावकाशाद अगर प्रकरणकर्ता भी नहीं कहेंगे और उसका भाष्य करने वाले भी नहीं करेंगे नहीं कहेंगे अनुबंध चतुष्ट द्वाभ्याम अनुक्त दोनों के द्वारा अगर अनुक्त तो हो जाएगा तेसु अनुबंध चतुष्ट अनाश्वास आशंका अवकाश उसमें लोगों का विश्वास नहीं रहेगा क्योंकि कोई नहीं कह रहे हैं कहते ना भंडारा में श्लोक बोलने के लिए महाराज श्री बार बार बोलते थे पहले तो कहेंगे कुछ लोग बोलने लगे कहेंगे धीरे धीरे कोई तो बोल नहीं रहा है हम भी नहीं बोलेगा ऐसे होते होते क्या होगा बंद बन्द हो जाएगा अनाश्वास प्रसंग लो कहते ये कोई आवश्यक है क्या कहेंगे कौन जल्दी जल्दी भोजन कर लेना है ये बीच में श्लोक बोलो नव पार्वती पता ही बोलो उसमें भोजन में व्याघात होता है विलम्ब हो जाएगा बहुत ज्यादा न खा ले इसलिए बार बार उसको रोकने के लिए थोड़ा ध्यान लगाने के लिए कोई श्लोक बोल रहा है तो नहीं तो क्या है मन तक तो इधर चलता है और हम भोजन करने में लग जाते हैं बहुत ज्यादा खा लेगा और वो भोजन वो पचेगा नहीं तो इसलिए इसे व्यवस्था लगाया गया इस बार तो हम लोग देखेगी जो लोग बोलता है वही नमो पार्वती पता भी बोलता है दूसरे लोग तो बोलते ही नहीं पहले ये नियम था कि बाकी लोगों को तो ये बोलना है बाकी लोग तो खाने ये सब धीरे धीरे जो कहते हित के लिए जो सब लगाया गया अभी धीरे धीरे वो लोगों को स्वार्थ बुद्धि बनने से और करते नहीं ठीक है आगे ठीक है भाष्यकृता प्रयोजनादीना वक्तव्य सिद्धे शास्त्र प्रकरण और मोक्ष लक्षण प्रयोजन प्रयोजन बत्व प्रति जानित है मतलब दो तकार होना चाहिए प्रयोजन बत् आगे तो माना चाहिए द्वितीय पैराग्राफ का प्रथम पंक्ति में है ना ठीक प्रयोजन बत्व एक तो है दो तो चाहिए भाष्यकार के द्वारा प्रयोजनादी नाम वक्तव्य भाष्यकार तो भी प्रयोजनादी ये कहेंगे प्रयोजन संबंध विषय ये कहेंगे सिद्ध होने पर शास्त्र प्रकरण शास्त्र वेदांत तो शास्त्र शारीरिक ग्रंथ और प्रकरण ये मांडवीय कार्य ये दोनों का मोक्ष लक्षण प्रयोजन बत्व ये दोनों का प्रयोजन हो गया मोक्ष मोक्ष लक्षण मोक्ष स्वरूप मोक्ष रूप मोक्षरूप प्रयोजन बत्व ये दोनों का शास्त्र का भी है प्रकरण का भी है प्रति जानित प्रति जानित ऐसा कौन कह रहा है ठीकाकार प्रतिज्ञा कौन करते हैं भाष्य इसलिए कहते हैं कि प्रतिज्ञा करते हैं भाष्य में तत्र भाष्यकार कह रहे हैं तत्र, तत्र अर्थात प्रयोजनादीना वक्तव्य सिद्धे अर्थात प्रयोजन संबंध और विषय ये कहना है ऐसा सिद्ध होने पर भगवान भाष्यकार कहते हैं ये कहना है ये सिद्ध होने पर हम कहते हैं त्र टीका प्रयोजनवत इति संबंध अच्छा पहले भाष्य देखेंगे तत्र प्रयोजनवत साधना अभिव्यंजकत्वेन अभिधेय सम्बधम शास्त्र पारंपरियेण विशिष्ट संबंधि प्रयोजन भवति प्रयोजन शास्त्र अर्थात प्रयोजन का अन्वय हो जाएगा शास्त्रम के साथ शास्त्रों के साथ दो का अन्वय होगा एक हो गया प्रयोजनवत् शास्त्र क्यों प्रयोजनवत हो गया क्योंकि साधन अभिव्यंजकत्व साधन का अभिव्यंजकत्व प्रयोजन पद शास्त्र एक अंश हो गया दूसरा अंग हो गया कि साधन अभिव्यंजकत्व अभिधेय संबंधम शास्त्रम, साधन अभिव्यंजकत्व का अन्वय प्रयोजन पद के साथ भी जाएगा और अभिधेय संबंध के साथ भी जाएगा अभिधेय सम्बंधम शास्त्र शास्त्र का दूसरा विशेषण हो गया अभिधेय सम्बंधम अर्थात शास्त्र प्रयोजन पत्थ और शास्त्र अभिधेय संबंधम प्रयोजन में तो सीधा है मतु प्रत्यय हो गया प्रयोजन वाला और तो अभिधेय सम्बंधम शास्त्र अभिधेय था विषय तो ये प्रकरण का विषय क्या है किसका प्रतिपादन कर जुग रहा है जीवनों का ऐक्य तो ब्रह्म तो ब्रह्म हो गया अभिधेय अभि अभिधेय संबंधम शास्त्र इसमें समास कैसे कहेंगे शास्त्र को कहा जाएगा अभिधेय दे। या, या, या, तो का संबंध अर्थात शास्त्र हो जाएगा प्रतिपादक और अभिधेय हो जाएगा प्रतिपाद्य प्रतिपाद्य प्रतिपादक संबंध हो जाएगा अभिधेय प्रतिपाद्य ब्रह्म इसका संबंध है जिसमें शास्त्र में तो शास्त्र का दो विशेषण हो गया क्या क्या विशेषण हो गया प्रयोजनवत शास्त्र, शास्त्र। अभिधेय प्रयो संबंधम शास्त्रम ये दोनों उसका विशेषण हो गया बीच में दे दिया साधक साधन अभिव्यंजक त्वेन साधन अभिव्यंजक त्वेन प्रयोजनवत अच्छा साधन अभिव्यंजक त्वेन प्रयोजन वाला हो गया शास्त्र क्योंकि जो साधन को कहेगा वही फिर अधिकारी के लिए जिज्ञासा का विषय होगा वही वो उसको लेगा प्रयोजन रखेगा तो शास्त्र प्रयोजन वाला क्यों है कि साधन का अभिव्यंजक है साधन अभिव्यंजकन प्रयोजन शास्त्रम और अभिधेय संबंधम शास्त्रम अभिधेय संबंध होने से यह साधन का अभिव्यंजक और नहीं है मतलब जो साधन अभिव्यंजकन है ना ये केवल प्रयोजन के साथ संबंध होगा आगे के साथ नहीं है क्योंकि आगे तो विषय ब्रह्म को कहता है तो ब्रह्म साधन नहीं है साधन अभिव्यंजक प्रयोजन पद शास्त्र और अभिधेय सम्बंधत्व शास्त्र अभिधेय सम्बन्धम शास्त्र अच्छा पारंपरियेण विशिष्ट संबंधाभिधेय प्रयोजनवत होती परंपरा से विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजनम विशिष्ट संबंध एक नंबर टिप्पणी कहते संबंध तो विलक्षण सम्बंधा अन्य शास्त्र का जो संबंध होता है उससे विलक्षण संबंध यहाँ है अन्य शास्त्र मान लीजिए न्याय शास्त्र मीमांसा शास्त्र अथवा अन्य शास्त्र में जैसे संबंध होता है सर्वत्र उससे ये थोड़ा विलक्षण यहाँ संबंध है क्या विलक्षण टीका में कहेंगे उसका परंपरा से अर्थात तो शास्त्र प्रयोजन वाला है और विषय का संबंध अर्थात विषय का प्रतिपादन हुआ होकर के विशिष्ट संबंध अभिधेय प्रयोजन वाला संबंध अभिधेय विषय और प्रयोजना ये तीन ये अनुबंध चतुष्टय में तीन हो गए तो ये तीन वाला प्रयोजन मथु प्रयोजन वाला संबंध अभिधेय प्रयोजन वाला शास्त्र हो जाएगा कैसे कहते के हैं विशिष्ट संबंध विधेयक प्रयोजन यहाँ जो संबंध है विधेयक प्रयोजन है ये विशिष्ट विशिष्ट कहने सर सभी शास्त्रों के साथ ये समान नहीं है ये तो मोक्ष शास्त्र हुआ जो अर्थशास्त्र हो जाएगा काम शास्त्र हो जाएगा धर्म शास्त्र हो जाएगा उसका जो विषय प्रयोजन संबंध होगा इसे ये भिन्न है संबंध समान हो जा सकता है प्रतिपाद्य प्रतिपादक किन्तु तो जो विषय प्रयोजन होगा ये भिन्न है टीका में प्रयोजनवत्त शास्त्र शास्त्र ग्रहणम प्रकरण उपलक्षणार्थम जो कहा गया कि अभिधेय सम्बंधम शास्त्रम किंतु ये तो शास्त्र नहीं है कहते प्रकरण का ही उपलक्षण हुआ मोक्ष लक्षणम फलम ब्रह्म ज्ञान से जो ब्रह्म यहाँ प्रकरण है ये ब्रह्म ज्ञान का प्रतिपादन करेगा और इसका फल हो गया मोक्ष तो मोक्ष लक्षणम बहुब्री है मोक्ष लक्षण लक्षण अर्थात स्वरूप यस्य फल से तत्फल मोक्ष लक्षण तो ब्रह्म ज्ञान का फल मोक्ष ही माना जाता है ब्रह्म ज्ञान से इष्यते न शास्त्र प्रकरण ओर पूर्व का कहना है कि प्रयोजन है मोक्ष मोक्ष तो ब्रह्म ज्ञान से होता है शास्त्र अथवा प्रकरण से तो मोक्ष नहीं होगा तो अभी आप कैसे कह दिए कि शास्त्र का प्रयोजन मोक्ष है ये पूर्व पक्षी शंका हुआ मोक्ष प्रयोजन हुआ और मोक्ष ब्रह्म ज्ञान का फल है ब्रह्म ज्ञान से मोक्ष हुआ शास्त्र अथवा प्रकरण से मोक्ष नहीं होगा तो आप कैसे कह दिए कि ये जो प्रकरण है इसका प्रयोजन मोक्ष ये कैसे कह देते हैं पूर्व पक्षी का शंका हुआ न शास्त्र प्रकरण और मोक्ष रूप जो फल फल अर्थात प्रयोजन मोक्ष रूप जो प्रयोजन है वो ब्रह्म ज्ञान से होता है शास्त्र प्रकरण से वो तो होता नहीं इसलिए कहा गया भाष्य में साधन अभिव्यंजकत्वना साधन क्या है ये मोक्ष का साधन क्या हो गया ज्ञान ज्ञान का अभिव्यंजकत्वना शास्त्र ये प्रयोजन वाला हो गया ये साक्षात नहीं है आगे टीका मैं पूर्व आशंका करने से सिद्धांति उत्तर दिया सत्यम आप जो आशंका किए वो ठीक बात है मोक्ष से साधन ब्रह्मात्मिक ब्रह्म आत्मा एक है यही ज्ञान होने से मोक्ष होता है तस् जनक शास्त्रादि तो ये ज्ञान का जनक शास्त्रादि तदभावेन तदभावे न तदभावे नर्थ तत्व भाव यहाँ तो अर्थ में लगाया गया तत्व तत्व अर्थात जनकत्व जो मोक्ष का साधन है ब्रह्मात्मिक जनकत्वेन जनकत्वेन ज्ञान फलवत् ब्रत जनक अर्थात जनक व्यवधानी होना चाहे शास्त्रादी में ह्रस्वीकार दे दिया ना चतुर्थ में जो तो ज्ञान जनकत्वेन अभी शास्त्र आगे ज्ञान आगे मोक्ष अभी शास्त्र को प्रयोजन वाला कह देते हैं किंतु शास्त्र से तो साक्षात तो मोक्ष नहीं होगा तो बीच में क्या होगा कहते हैं ज्ञान व्यवधान है बीच में ज्ञान व्यवधान हुआ इसलिए कहते हैं कि ज्ञान जनकत्वेन ज्ञान व्यवधानेन है न मोक्ष फलव भवती शास्त्रादि कभी शास्त्र भी मोक्ष फल वाला हो जाएगा किन्तु साक्षात हो जाएगा ज्ञान व्यवधान है तो इसको कहते हैं ज्ञान व्यवधान है न शास्त्रादि शास्त्रादिव कैसे तद्भावन तद अर्थात तत्व तत्व अर्थात तो उसका पूर्व में कहा जनक तस् जनकम शास्त्रादि अर्थात शास्त्र में रहेगा जनकत्व तद्भावन अर्थात जनकत्व तद अर्थात तो तो जनक भाव अर्थात्व जनकत्व हो गया तो आगे तृतीय है अर्थात जनकत्व पूर्व पक्षिकर तथा समय बद पूर्ण मदन से पूर्णमादाय वशिष्य ओ शाँधे